स्वस््रोधर्शवा स्वस्तिषा विश्व स्वस्ति न साषोरिष्टने बृहस्पतिर्दा ओ शाति शाति शाति शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवरो गुराग मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम अथर्वे मांडुक्य उपनिषद इसमें हम चतुर्थ प्रकरण में आज निन्यानवे कारिका देखेंगे टीका में कहते हैं कि किमि मुख्य बोधिवे संभाविते तदेव न इष्टम की आशंक्य पूर्व पक्ष कहता है तो चैतन्य में आत्मा में बोधित्व तो ये मुख्य कहना चाहिए क्योंकि सिद्धांती पहले कह दिया ये जो बुद्धि कह दिया गया ये तो गौण प्रयोग है तो बुद्धि में धातु हो गया बुध अवगमन धातु और त्रिश प्रत्यय ये चैतन्य में कोई कर्तृत्व तो मुख्य संभव नहीं है इसलिए ये गौण प्रयोग जो सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष उसका अभी विवाद मतलब विरोध कर रहा है मुख्य बोधित्व संभाविते तदेव न इष्ट किमित ये अनुभव होगा जब आत्मा में मुख्य बोधित्व हो सकता है तब तो वो आप क्यों नहीं चाहते हैं इतनी आशंक ऐसा आशंका करके सिद्धांति उतर देता है ज्ञान से विषय संबंध असंभवात जो चैतन्य है ज्ञान है उसका वास्तव कोई विषय के साथ संबंध कभी होगा ही नहीं विषय के साथ संबंध होगा तो फिर मुख्य दृष्टित्व कहा जाएगा मुख्य बुद्धित्व वो जानता है जानता है अर्थात तो विषय के साथ संबंध होता है किंतु आत्मा का वास्तविक विषय के साथ संबंध होता नहीं इसलिए मुख्य तो संभव नहीं है तो तो आत्मा वास्तव को जानता है या नहीं जानता है जितना भी सब जाना जाता है सब बुद्धि ही जानते हैं इतना हमको स्मरण है ये स्मरण नहीं है और जो भी कहे ऐसे बुद्धि का ही व्यापार है तो चैतन्य का इसके साथ कोई संबंध नहीं है क्रमत न ही ज्ञानं धर्मे ज्ञान धर्मेशतायीन ज्ञान सुवे धर्म तथा ज्ञान न न क्रमते क्रमते नहि सर्वे क्रमते <coughs> तथा सर्वे एतद् न भाषितम्। चार स्वाभाविक एकाग्र रूप स्वाभाक मनका तपस्वीन तो संतान धातु है संतान अर्थात एकाग्र मतलब चित्त एकी वृत्ति में चलना तो इसका अर्थ हो गया एकाग्र एकाग्र अर्थात तपस्वी ताइन षीय अंत बुद्ध से बुद्ध से एक दे दिया विदुष ज्ञानी अर्थात तपस्वी ज्ञानी इसका ज्ञानम धर्मेशु नही क्रमते क्रमते कलाया तो था क्रमत का अर्थ तो संक्रमण नहीं होना होता है संक्रमण अर्थात तदाकर नहीं हो जाता है धर्मेश विषय जो तपस्वी ज्ञानी है इसका ज्ञानम कभी भी विषय में संक्रमण नहीं कर जाता था तो विषयाकार नहीं हो जाता है तो कहते ठीक है वो तो तपस्वी ज्ञानियों का ऐसा स्थिति है कहते सर्वे धर्मा तथा सारे जीव उसी प्रकार की है अर्थात किसी का वास्तविक चैतन्य कभी भी विषय के साथ संबद्ध होता ही नहीं तो अगर अर्थात विषय के साथ संबद्ध होता ही नहीं फिर तो विषय में कोई प्रमाण नहीं रहा क्योंकि विषय के साथ ज्ञान का संबंध होने से विषय का ज्ञान होता है तभी हम कहते हैं विषय है घट है क्या प्रमाण हमको घट ज्ञान हुआ अगर ज्ञान का घट के साथ कोई संबंध ही नहीं हुआ तब तो फिर विषय होने में कोई प्रमाण नहीं है तो वही बात हो गया कि बाह्यार्थ का आप अपलाभ कर दिए तो बाह्यार्थ का निषेध ये तो बुद्ध बौद्ध लोग भी करते हैं तो फिर आप तो वही बात कहते हैं जो बौद्धो लोग कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धे न भाषितम ये बात बुद्ध ने नहीं कहा तो ये गुड़पदाचार्य भगवान कहते हैं ये बात तो वो लोग नहीं कहते हैं वो कहते हैं कि ज्ञान है बार में विषय नहीं है तो ये बात ठीक है इतना अंश में ठीक है किंतु तो उनका ज्ञान क्षणिक है और वो ज्ञान स्वयं अपने आप को जानता है ये दोनों अंश में हमारा ज्ञान अलग है उनसे हमारा जो यहाँ ज्ञान है चित्त चैतन्य वो क्षणिक नहीं है और अपने आप को जानता है ये नहीं है अपने आपको जानेगा तो कर्तिकर्म विरोध होगा ये दोनों चीज हमारा अलग है इसलिए कहते हैं कि यह तथा ज्ञान न भाषित हो इसलिए कि जो बौद्ध उनका जो दर्शन है वेदांतियों का यहां तक तो वो हितकारी तो है बाह्यार्थों का अर्थात निराकरण कर देगा बाकी बाह्य अर्थ नहीं तो केवल ज्ञान मात्र है ज्ञान मात्र है तो अभी वो ज्ञान विषयाकार और नहीं होगा ठीक है ये ज्ञान किंतु नित्य ज्ञान है इतना आगे निर्णय कर लेना है तो वेदांत तो हो गया टीका में किंच जीवा ब्रह्मात्मना विभुत्वात्यवादी कैसे कौन से हैं विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञान ना ना वो बाह्यार्थ निराकरण करने वाले हैं बाह्यार्थवादी उनका दो होते हैं सौतांत्रिक और वैभाषिक वैभाषिक लोग कहते हैं कि बाहर में पदार्थ है और उसका प्रत्यक्ष होता है किंतु पदार्थ भी क्षणिक है क्योंकि ज्ञान कभी लगातार नहीं रहता है ज्ञान भी अर्थात बनता है फिर वो नष्ट हो जाता है फिर नया ज्ञान घट देखते हैं तो घट ज्ञान लगातार नहीं है ऐसा वो लोग कहते हैं वैदांत कहते हैं कि लगातार है तो एक ही ज्ञान मानेंगे तो ये जो घट ज्ञान जब नाश हो गया कहते हैं वो विषय भी, भी गया फिर दोबारा ज्ञान हुआ विषय हुआ एक बनते हैं ऐसे अर्थात बाहर में पदार्थ है प्रत्यक्ष होता है और वो क्षणिक है ये कहेंगे वहभाषिक सौत्रांतिक कहते हैं कि बाहर में पदार्थ है किंतु आपको उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो कैसे जान रहे हैं कैसे अनुमान कर रहे हैं ये सौत्रांतिक वाले कहेंगे बाहर में पदार्थ बाह्य ये दोनों है बाहर में अर्थ मानते हैं किंतु एक प्रत्यक्ष एक अनुमान और उसके ऊपर विज्ञानवादी कहते हैं बाहर में अर्थ है ही नहीं किन्तु क्षणिक विज्ञान है उनके ऊपर शून्यवादी कहते हैं वो क्षणिक विज्ञान भी नहीं है कहते तो वो भी नहीं है कुछ नहीं है ऐसा टीका में कि जीवात्मना जीवाणी यथा विभोर आकाशस्य से घटादि असंस्पृष्टत्व जैसे विभू आकाश घट के साथ उसका कोई संबंध वास्तविक नहीं है तथा तो जीवानाम जीवास्पृष्ट स्वभाव इसी प्रकार की जो जीव है वो भी विभु है होने पर असंसृष्ट असंश्रिष्ट स्वभाव इसका भी किसी के साथ तो संसर्ग नहीं होता है होने से न ज्ञान क्रिया क्रियाश्रयत्व रूपम मुख्य बोधित्व संभवती इसलिए जीवों में भी ज्ञान क्रिया का आश्रय जो प्रमाता कहा जाता है ये वास्तविक जीव प्रमाता नहीं होता है प्रमाता तो केवल चिदाभास और बुद्धि मिल करके प्रमाता बन जाते हैं। वास्तविक जो जीव का वास्तव स्वरूप है चित्त स्वरूप वो प्रमाता नहीं बनता है इति, किंच जीवा जीवानाम ब्रह्मात्मना विभुत् जीव ब्रह्म रूप से विभू है इसलिए आकाश को क्रिया समवाय अयोगा आकाश में जैसा कोई क्रिया समवाय नहीं है इसी प्रकार की मुख्य बोधित्व से धुम अलम तो जीवों में मुख्य बोधित्व अर्थात तो बोधा है ज्ञाता है जानता है ऐसा नहीं है जीवो में कहते मैं तो जानता हूँ कहते कि मैं जानता हूँ कहने से ये जिसको मैं कहता है वो एक कल्पित तो पदार्थ है जीव का जो वास्तव स्वरूप है चैतन्य उसमें ये बोधित्व नहीं है वास्तव तो स्वरूप जब सुसुप्ति में जाता है तो वास्तव स्वरूप में हो जाता है उसमें कोई बोधित्व नहीं है बोधित्व अर्थात तो ज्ञातृत्व तो उसके में कुछ ज्ञाता नहीं होता है इसलिए श्लोक में कहा सर्वे धर्म तथा तो सारे धर्मों धर्म जीवो उसी प्रकार की अभी बौद्ध लोग कहते हैं कहेंगे की तो तो पूर्व पक्षी कहेगा ज्ञान मात्रम पारमार्थिकम विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान मातम अर्थात क्षणिक विज्ञान ये क्षणिक ज्ञान वही पारमार्थिक है तदेव ज्ञात्री ज्ञे आदि कल्पित सौगत मतम भवता संग्रहित आशंक्य तो जो क्षणिक विज्ञान है वही ज्ञात्री ज्ञेय इसी प्रकार रूप से सब कल्पित हो जाता है वो है ज्ञान किंतु वही ज्ञाता है वही ज्ञेय है, है इसी प्रकार की कल्पित हो जाता है तो सौगत मतमे भवता संग्रहित आ भी सौगत मत सौगत बुद्ध तो बौद्ध मत को आप ग्रहण कर लिए इतनी आशंक श्लोक में कहा ज्ञानम न एतद् बुद्धे न बुद्ध ने ये बात नहीं कहा है उनका ज्ञान तो है किन्तु क्षणिक विज्ञान है तो ये हम लोगों का जैसा ये नहीं है अर्थात वेदांत का जो ज्ञान है वो क्षणिक नहीं है और नित्य है और स्वयं प्रकाश है बौद्धों का किन्तु जो ज्ञान है वो क्षणिक है और प्रकाश नहीं है अर्थात अपने आपको प्रकाशक करता है भी तो जानता है, है। ठीक तत्र तूर्वा व्याकोती पूर्वार्ध श्लोक का पूर्वार्ध का अक्षर भाष्यकार उसका व्याख्यान करते हैं यस्म न ही क्रमते, क्रमते बुद्ध से परमादर्शि ज्ञान धर्मेषु धर्म संस्थित प्रभा यस्मात क्योंकि नहीं क्रमते संबद्ध नहीं होता है बुद्ध से परमार्थ दर्शि ज्ञान बुद्ध का अर्थ कहते परमार्थ दर्शि बुद्ध वही है जो परमार्थ दर्शन कर लिया उसका जो ज्ञान है उसका ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान चैतन्य वो विषयांतरेषु धर्मेशु विषयांतर जो धर्म धर्म अर्थात घटोपट हो सकता है सुख दुख हो सकता है कुछ भी है उसमें नहीं क्रमते जैसे सवितरी वो प्रभातरी तो सविता में जैसे प्रभा तो ये प्रभा अर्थात तो अन्य विषय में चला जाता है ऐसा नहीं है धर्म संस्थम पांच नंबर टिप्पणी धर्म संस्थम प्रतिष्ठितम जो आत्मतत्व तो है वो स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है स्वमहिमा में प्रतिष्ठित का अर्थ है कि अगर अपना स्थिति के लिए दूसरों का आवश्यकता है तो महिमा प्रतिष्ठित तो नहीं हुआ जैसे कहेंगे हमको तो चाहिए हमको तो कम से कम हवा चाहिए पानी चाहिए कहते हैं हवा पानी किसको चाहिए चैतन्य को चाहिए ना शरीर को चाहिए तो इसलिए शरीर और महिमा प्रतिष्ठित तो नहीं होगा ये तो पंचभूत है पंचभूत में रहेगा जो चैतन्य है वो स्व महिमा प्रतिष्ठित अर्थात दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है अर्थात ये स्वयं प्रकाश है स्वतंत्र है उसी को धर्म शब्द से कहा गया तो जैसे सवितरी इव प्रभा सविता में जैसे प्रभा दूसरे के ऊपर आश्रित तो है ऐसा नहीं है वो तो उसका स्वभाव है टीका में यदि परमादर्शिनो ज्ञान तषयातरेश क्रमते किंतु सवितरी प्रकाशवत आत्मनिव प्रतिष्ठित यस्माष्य तस्मा न अस्म मुख्य बौद्ध सेद अर्हति यदि परमाथदर्शि नो ज्ञान जो परमार्थदर्शी का ज्ञान है परमदर्शी ज्ञानी ज्ञानी का जो ज्ञान है तन्न विषयांतरे सुक्रमते वो अन्य विषय में संक्रमण नहीं होता है किंतु सवितरी प्रकाशवत सविता में प्रकाश जैसा सविता में जैसा प्रकाश क्या करता है कहते हैं प्रतिष्ठित सविता का प्रकाश अन्य के ऊपर निर्भरशील नहीं है आत्मनि एव प्रतिष्ठितम इसी प्रकार की जो ज्ञान आत्मनि एव प्रतिष्ठितम यशमा दीष आत्मनि एव प्रतिष्ठितम टीका में कहते हैं यश नव टिप्पणी यशमात का अर्थ विषय संसर्ग अभाव यशमात क्योंकि विषय संसर्ग नहीं है इसलिए स्वयं स्वयं में रहेगा विषय संसर्ग हो गया जैसे योग सूत्र वाले कहते हैं वृत्ति तो सारूपियम इतर वृत्ति हो जाएगा घटाकर कर सुखाकर दुखाकर तो फिर अपने आप को दूसरा मानने लगेगा ये आपको नहीं होता है तभी पता चलता है तस्मान अस्मिन मुख्यम बोधित्व से ध्व और इसीलिए अस्मिन अस्मिन आत्म तत्व जो ज्ञान में ये ज्ञान मुख्य बोधा हो जाएगा ज्ञानता हो जाएगा यह सम्भव नहीं है अर्थात जो जानने वाला है वो तो बुद्धि ही है ठीक है में परमार्थदर्शी नो विशेषण ताई न्थदर्शी जो श्लोक में दिया बुद्धस्य उसका विशेषण हो गया ताई भाष्य में इसको कहते हैं ताई उसका व्याख्यान करते हैं आगे ताइयो अश अस्ति ताई तारी संतान पालन तो संतान अर्था, संतान अर्थात प्रवाह सम्यक ये तनु विस्तार धातु से तो तायो ता अस्ती अर्थात तो संतायी न अथा संतान संतान अर्थात प्रवाह प्रवाह अर्थ निरंतरता उसी को कहते हैं निरंतर आकाशकल सेरंतर अर्था। अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा ये व्यवहित तो नहीं है जैसे गौ गौ गौ ऐसे ज्ञान हो रहा था एक अशु आ गया हमारा जो गौ ज्ञान होता था ये विच्छेद हो गया इसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद हो गया किंतु ज्ञानी को ये ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, इस प्रकार की ज्ञान होता है जिसको देखता है निश्चय हो जाता है ये ब्रह्म है उसका या ज्ञान कौन सा पदार्थ आने से विच्छेद कर देगा अभी कोई पदार्थ विच्छेद नहीं करेगा इसलिए कहते हैं निरंतर छह नव उसको दिया सर्वात्मकत्वात् सर्व अव्यवहित तो से सर्वात्मक है इसलिए किसी के द्वारा ये व्यवधान नहीं होगा क्योंकि जो भी व्यवधान करने आएगा वो भी तो यही पदार्थ है निरंतर से आकाशकल इत पूजावतो प्रज्ञावतो वा ताइन का अर्थ पूजा निशा मनो ऐसा भी शायद धातु ऐसा तो धातु नहीं है किन्तु कहीं तारी, ये तो तारी है संतान पालो ने वह ताई अन्य धातु नहीं है किंतु पूजा निशाम ये अर्थ भी शायद उसी का ये है वहां तो संतानों पालो ने दो ही अर्थ कहते हैं में से संतान को मरने से वहाँ आत, ताई वहां, आत, ताई वहां, आत, तो, आत ताई का विग्रह कैसे पता नहीं लेकिन जो सभी प्रकार पाप करते हैं जो हाँ, वो तो है, है।, है। आतोताई अर्थात छह प्रकार पाप करने से वो आता कहते हैं किंतु वहाँ आतोताई में अगर आत है तो, तो वो तो तनु विस्तार धातु ही होगा किंतु का कटेगा नहीं ना चला गया अभी उसमें आ तत् तो अच्छा तो तो यहां और तो धातु हैं दोनों तो विस्तारित धातु से आ तत तो तो निष्ठा किया करके आत बनाया फिर आगे वह धातु से किया नीणी किया, नीणी होने से हुआ।, हुआ, वहां मुख्य धातु है अर्थात आततम जाने का जिसका स्वभाव है अग्नि दो गरद से वस्त्र पाणी तो आगे वाई आगे नहीं इस प्रकार के हो जाने से अभी कैसे वहां जाया जाएगा तो ये दोनों यहाँ ताई का अर्थ तो यहाँ दिए हैं पूजा हो तो किंतु वहां तो आ है ना वहां तो इसलिए उसका वहाँ आता तो तो दुष्कर्म करने वाला यहाँ तो किंतु ताई ताई का तो ये पूजा वाला हो गया अर्थात तो सत्कर्म करने वाला तो अलग है धातु अयव धातु अयव जाने का जिसका स्वभाव है अच्छा कैसे धातु नाम होने का अर्थत्व ये लिया जाएगा आगे ठीक है आत्मा न मुख्य से बोधित्व से अभाव है हेतुअत आत्मा में मुख्य बोधित्व नहीं है इसमें दूसरा हेतु भी कहते हैं अर्थात हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो कुछ जानता नहीं इसलिए जितना कम समय हम जानते हैं उतना समय अच्छा है जितना समय हम जानते हैं हम गिर गए अपने स्थिति से कुछ नहीं जानना ये हमारा वास्तविक स्थिति है सुसुप्ति तो फिर बढ़िया है सुसुप्ति और समाधि ये दोनों बाहर से बिल्कुल समान है और दोनों में भी सुख होगा किन्तु ये सुसुप्ति के बाद अंतिम समय में कितु महान दुख आएगा ये दोनों में अंतर है सर्वधर्मा भाष्य में आत्मनो अथा ज्ञानवद आकाशकल न क्रमतेचि सर्वे धर्म धर्म का जीवात्मा तथा ज्ञानवद आकाशकलवाद सारे जीव ही ज्ञान स्वरूप ही है जैसे आकाश होने से न क्रमते क्वचिदी अर्थांतर है कोई विषय के साथ संबद्ध नहीं होता है कोई जीवक का भी किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है अंतकरण तादात्म्य से ये सब होता है अभी कहते हैं आगे टिका में प्रकरणाद उत्तम एवं किम पुनर्ह उचित है प्रकरण का ये प्रथम श्लोक में ये आया था तो सर्वे धर्म या अच्छा भाष्य में आगे देते हैं यद आदो उपन्या जो पहले प्रथम श्लोक में चतुर्थ प्रकरण का प्रथम श्लोक में कहे थे ज्ञाने नकाशकल धर्मान, धर्मान्यो गगनोपमान धर्मान्यान गगनोपमान इस प्रकार का था ज्ञाने आकाशकल्पेन ज्ञान जैसे जो कि आकाश जैसा है आकाश जैसे असंबद्ध है ज्ञान इसी प्रकार की है धर्मान्यो गगनोपमान अन्य धर्म सब जो है गगन जैसा आकाश जैसा है इस प्रकार की जो कहा गया था प्रथम श्लोक में पूर्व पक्ष सं करता है फिर क्यों यहां कहते हैं ये तो पुनरुक्ति हो जाता है तो भाष्यकार उत्तर देते हैं जो पहले कहा गया था ज्ञाने नकाश कल्पे न इत्यादि तद इदम आकाशकल्पस्यि बुद्धस् तद अन्यवाद आकाशकल्पम ज्ञानम च ज्ञानम न क्रमते कोचित अर्थांतरे इदम् अच्छा जो कहा गया था प्रथम श्लोक में इसी का ये तो अंतिम ये निगमन करते हैं जो चतुर्थ प्रकरण आरंभ श्लोक में कहा गया था उसका निगमन हो रहा है तो वहां जो कहा गया था आकाश कल्प से ज्ञाने न आकाश कल्प अन्य धर्म तो ये जो कहा गया था उसी को यहाँ पर कहते हैं आकाशकल्पस्या ताई नो बुद्धस्य जो ज्ञानी है जो तपस्वी आकाशकल्प अर्थात असंबद्ध कूटस्थ असंग तद अन्यवाद आकाशकल्पम ज्ञानम न क्रमते जो ज्ञानी है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है तद अन्यवाद जो ताई है बुद्ध है वो आकाशकल्प है और वही ज्ञान है ये ज्ञान से कुछ भिन्न नहीं है न क्रमते तो ये ज्ञान अथवा ज्ञानी अर्थांतर में उसका संबंध नहीं होता है जितना अधिक संबंध उतना अधिक अज्ञान और जितना अधिक असंग हो गया उतना अधिक ठीक है में पूर्व दृष्टान है तद इधम उपसंगतम शेष है अच्छा भाष्य में जो कहा ना प्रथम अंतिम पंग, पंक्ति में यद आदो उपन्तम ज्ञान आकाशकल इत्यादि तदम तद कहते हैं तद तदम यह उपसंग कर दिया गया क्रमते नहीं इत्यादि अक्षरार्थम उपस ज्ञानी का ज्ञान विषयांतर में संबद्ध नहीं होता है इसका अभी उपस करते है आकाशकल्प से ताइन जो ज्ञानी है वो वास्तविक ज्ञान स्वरूप है और असंग है दूसरों के साथ संबंध नहीं होता है इसलिए आध्यात्मिकता उतना ज्यादा जितना हम अधिक असंग है तो जितना अधिक संग है उतना अधिक जगत सत्य तो बुद्धि है तो ये सबसे धीरे धीरे ऊपर उठना है आगे टीका में कहते हैं सर्व धर्मास तथा इतिश्य अर्थ हम जो श्लोक में कहा गया सर्व धर्म तथा जैसे ज्ञानी है ऐसे सारे जीवो भी ऐसे ही है इसको स्पष्ट कहते हैं वाष्य में तथा धर्मा इति सारे धर्म भी उसी प्रकार हैं इसका अर्थ टीका में कहते हैं धर्मा न क्रमन्ते क्वचिदी इतिश जैसे ताई न बुद्ध से न धर्मेश् अर्थातर क्रमते इसी प्रकार की तथा जीव अर्थात तो धर्म न क्रमन्ते क्वचिदी ये सब जो जीव है वो भी कहीं संबद्ध नहीं होते हैं वास्तविक तथा च आत्मनि मुख्यम बोधित्व किंतु औपचारिकम प्रकृत इति शब्द तथा न आत्मनि मुख्यम बोधित्व इसलिए आत्मा में मुख्य बोधृत्व बोधृत्व ज्ञातृत्व ये नहीं है किन्तु औपचारिकम अन्य का बोधित्व अन्य में आरोप कर दिया जाता है ये गौण प्रयोग है ये वास्तव नहीं है इति प्रकृतम ये जो प्रकरण का उपसंहार करने के लिए इति शब्द भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा तथा तो धर्मा इति इति क्यों कदम प्रकरण का उपसंहार हुआ टीका में आगे पूर्वार्ध से तात्पर्य आह श्लोक का जो पूर्वार्ध हो गया ताई न बुद्ध न धर्मेशु क्रमते ये पूर्वार्ध था इसको अभी कहते हैं आकाशम इव अचलम अभिक्रियम निरवयम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम असनायादि अतीतम ब्रह्म आत्मतत्व इतना सब आपका स्वरूप है पहले देख लीजिए आकाशम इव आकाश जैसा हम उतना व्यापक है असंग है आकाश का दृष्टांत तो देते हैं व्यापक और असंग तो हम व्यापक है अर्थात हमको कही रागद्वेष इत्यादि नहीं है रागद्वेष होने तो से व्यापक नहीं होगा क्योंकि जहां से राग उद्देश्य रहेगा वहां से भिन्न रहेगा और आकाशमी व और दूसरा है असंगम कहते हैं अचलम आकाश चलता नहीं है इसी प्रकार की अचलम बहुत बहुत ज्यादा भागने फिरने वाले कहेंगे <laughs> ये सब नहीं होगा निरवयम कोई अवयव नहीं है अवयव अर्थात गृहस्थ हो गया तो अवयव अर्थात बंधु मित्र पुत्र कन्या ये सब साधु हो गया तो अवयव तो कहेंगे हमारा इतने सारे शिष्य हैं और इतने सारे हमारा इतने बड़े आश्रम है इतने जागा में आश्रम है ये सब साधुओं का अवयव हो जाता है तो किंतु वास्तविक निरवय इस प्रकार की जानना है नित्यम नित्यम अर्थात तो तीनों काल में वो इसी प्रकार रहेगा अद्वितीयम बाकी जितने सारे हैं सब कल्पित तो है जितने सारे है सब कल्पित तो हो गया इसलिए असंग अगर भिन्न सत्ता में संबंध नहीं होगा अदृश्यम तो, अर्थात ये ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है क्योंकि तो आत्मा का दर्शन कैसे हो जाएगा से इसका दर्शन नहीं होगा अग्राह्यम अग्राह्यम अर्थात कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है एक एक कह देते हैं उपलक्षण एक अदृश्यम कह दिया चक्षु के लिए अर्थात तो सारे ज्ञान इंद्रिय एक एक अग्राह्यम कह दिया कर्म हस्त को लेकर के सारे कर्मेंद्रिय किसी का भी विषय नहीं बनेगा असनायादि अतीतम असनायादि आदि कहने से असना पिपासा जरा मृत्यु राग द्वेष शोक मोह असना पिपासा जरा मृत्यु शोक मोह इसको ष उर्मी कहा जाता है उर्मी अथा तरंग ये छह तरंग अंतकरण में उठते हैं तो किन्तु आत्मतत्व तो में तो ये सब नहीं है जितना जितना निश्चय होगा असना पिपासा कह ज्ञानी को तो फिर असना पिपासा नहीं होगा फिर जल क्यों पीता है भोजन क्यों करता है तो कहेंगे कि ये सब तो जहाँ है वहां है जरा मृत्यु वैसे शरीर का धर्म हसना पिपाशा ये प्राण का धर्म शोक मोह ये अंतकरण का धर्म बुद्धि का धर्म मन का धर्म इसलिए ये सब अतीत हो गया अर्थात तो चैतन्य में आत्मस्वरूपों में ये सब नहीं है हसना पिपाशा जरा मृत्यु और शोक मोह नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरीलोप विद्यते इति नित्य क्यों है कहते हैं कि द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोप नहीं विद्यते दृष्टा का जो दृष्टि है स्वरूप दृष्टि द्रष्टा अर्थात साक्षी साक्षी का जो स्वरूप दृष्टि है उसका कभी लोप नहीं होता है तो कहेंगे वृत्ति है तभी उसको प्रकाशित कर देगा और जो वृत्ति नहीं रहेगा तब तो कहेंगे तो वो भी नहीं रहेगा कहते वो बात नहीं है दृष्टांत देते हैं नाट्यशाला में दीप तो अगर नृत्य चल रहा है तो दीपो का कार्य है कि सबको प्रकाश करेगा पंचदशी देते हैं ना चित्र दीप प्रकरण न न नाटक दीप प्रकरण नाटक दीपो आरम्भ नहीं हुआ अभी तो कूटस्थ दीपो चल रहा है नाटक दीपो आगे अभी ज्ञान दीप ध्यान आगे नाटक दीपो में आएगा अर्थात जैसे रंगशाला में होने वाला दीप अगर चल रहा है रंग तब तो उसको प्रकाशित करेगा नर्तकी दृष्टा और जो स्वामी सभी को प्रकाश करेगा और ताल तालधारी कहेंगे बजाने वाले ये सब वहां अर्थात अर्थात साक्षी ये सबको प्रकाश करेगा प्राण को इंद्रियों को बुद्धि को सब को प्रकाश करेगा और जब पूरा हो गया सब चलेगे ये आजकल जैसा कहते हैं ना नहीं नहीं सर्वत्र कहा जाएगा कि आप अगर कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट बंद कर दीजिए क्योंकि मंदिर से भी बाहर जाते हैं तो बंद कर दीजिए पुराने समय में ऐसा नहीं था मंदिर का प्रकाश कभी बंद नहीं होना है कम से कम तो जलना चाहिए और गृहस्थ का घर का बाहर जो प्रकाश है जो लगाया होगा वो जलना चाहिए तो वो स, मतलब सुसुक्ति में जाता है तो अपना घर के अंदर प्रकाश बंद कर सकता है किंतु तो बारंडा में जो लंटन लगाया होगा वो बंद नहीं होना चाहिए वो बंद हो गया था दारिद्र्य का लक्षण अभी तो हम मंदिर का भी कभी कभी बंद कर देते अगर कहेंगे भाई मंदिर का तो एक लाइट जला के रखो, तो भूल जाएंगे लोग आदत पड़ जाता है स्विच ऑफ कर देने का तो इस प्रकार की जो हमारा स्वरूप ज्ञान है वो कभी इस प्रकार की विपरीत लोप नहीं हो जाएगा कोई है तो प्रकाश करेगा नहीं है तो कुछ नहीं है वृत्ति इसको कहता रहेगा इसलिए सुसुप्ति में वृत्ति नहीं होने से कहता रहता है न किंचित तो अव दिशम न किंचित तो अव दिशम ये वहां अनुभव होता है तो जब कुछ आ जाएगा वृत्ति घटाकर पटाकर कहेगा ये जान रहा हूं ये जान रहा हूं ये जान रहा हूं कुछ जब नहीं रहेगा कहेगा कुछ नहीं जान रहा हूं कुछ नहीं जान रहा हूं तो ये दोनों प्रकार की जानने वाला वही है जान रहा हूं भी मैं कुछ नहीं जान रहा हूं वो मैं इसलिए कहते हैं कि द्रष्टुर दृष्टेर विपरी लोग नहीं बीतते दृष्टा का जो स्वरूप दृष्टि इसका कभी नाशन नहीं होता है आप नित्य हैं टिका में ज्ञानम इत्यादि त तो ज्ञानम ज्ञानम न ज्ञानम न एत ज्ञानम ऊपर ज्ञान ले जाएगा नीचे ज्ञान हाँ ज्ञानम जो चतुर्थ पाद में दिया ना ज्ञानम न एत बुद्धे न भाषितम बुद्धों के द्वारा ये ज्ञान नहीं कहा गया है इसको कहते हैं भाष्य में ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहितम पर अद्वयम एतन्न बुद्धेन न भाषितम तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री ये त्रिपुटी आ गया ये त्रिपुटी का भेद जहाँ नहीं रहता है कहा परमार्थ तत्व में तो नहीं रहने से वो अद्वैय हो गया अद्वैत हो गया इसको बुद्ध ने नहीं कहे हैं बुद्ध ने कहे हैं कि यद्य बाह्यर्थ निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना वस्तु सामीप्यम उत्तम अद्वैत तो वेदांत तो का सामीप्य उतना बुद्ध कहे हैं बाह्य अर्थ का निराकरण कर दिए हैं बाहर में जो अर्थ है ये केवल कल्पना मात्र है ये वेदांत तो भी कहता है और ज्ञान मात्र कल्पना बाह्य अर्थ का निराकरण और बाह्य अर्थ का जो ज्ञान होता है घट ज्ञान ये सब का ये सब कल्पना ये दोनों अद्वैत वस्तु का सामिप्य है किंतु जो स्वरूप ज्ञान है नित्य ज्ञान है उसके बारे में वो नहीं कहे हैं और स्वयं प्रकाश है ऐसा वो नहीं कहे आठ नंबर अद्वैत वस्तु सामिप्यम टिप्पणी आठ नंबर टिप्पणी अद्वैत बुद्धि अवतार अनुगुण यह सामीप्यम ये वेदांत का सामीप्य कैसा है ये जो विज्ञानवाद कहते हैं अद्वैत में बुद्धि का अवतारण के लिए ये अनुगुण है मदद करेगा बाह्य अर्थ को निराकरण कर देगा जो ज्ञान हो रहा है उसको भी कल्पना कह कर देगा इतने अंश में ये मदद करेगा बाह्य अर्थ निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना ज्ञान मात्र अर्थात यहाँ वो लोग ज्ञान का अच्छा तो ज्ञान मात्र अर्थात बाह्यार्थ ज्ञान मात्र वो ज्ञान को निरा कल्पन कल्पिता नहीं कहते हैं उनका मत में ज्ञान तो पदार्थ है ज्ञान मात्र अर्थात तो बाह्य अर्थ ज्ञान मात्र इस प्रकार के भाष्य में जो कहा ना बाह्यार्थ निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना चर्थात तो बाहर में जो अर्थ है कहते वो नहीं है तो फिर पता चलता है कि नहीं ज्ञान मात्र केवल ज्ञान होता है बाहर में अर्थ नहीं है और इदम तो इदम अर्थात जो वेदांत मत कहते हैं परमार्थ तत्त्व में ही जानना चाहिए ठीक है सकल भेद प्रतिपाद्यते वेदांत भेद तत्व ज्ञप्तिमात्र उपनिषदेकसमगम्येदसे कोई भेद नहीं है तो परिपूर्ण हो जाएगा अनादि निधनम आदि निधन ची आदि निधने अविद्यम आदि निधने जिसका आदि भी नहीं है और निधनम निधन अंत इसका आदि अंत नहीं है नित्य है ज्ञप्ति मात्रम ज्ञप्ति मात्र तेरह नंबर टिप्पणी मात्र उक्त्या विषय व्यवच्छिद्य विषय विशिष्ट नहीं है ज्ञान मात्र घट ज्ञान अभिज्ञान घट के साथ मिल गया विषय विशिष्ट हो गया किंतु तो विषय विशिष्ट नहीं होना उपनिषद एक समिगम्यम तत्वम ये तत्व तो उपनिषद से ही जाना जा सकता है उपनिषद एक समिगम्यम तो इसलिए औपनिषदम पुरुषम कहते हैं ये ब्रह्म औपनिषदम उपनिषद उपनिश्द भी ही प्रतिपाद्यते मतांतरेतु तो कुतो मत संकावकासम अवकाशम आशा दिख बौद्ध मत में ये बात नहीं है इसलिए बौद्ध मत के साथ वेदांत मत का सांकर्य मेलन हो गया एक प्रकार की हो गया इसका अवकाश ही कहाँ है वो दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है कुछ अंश में साम्य है जितना अंश साम्य है उतना अंश ग्रहण कर लेंगे वेदांत का वही है कि जो अनुगुण है अनुकूल है लक्ष्य में चलने के लिए उसको ले लेगा कोई भी चीज को एकदम उसका जड़ से निराकरण कर देना वो नहीं जड़ से निराकरण तभी कर देगा अगर उसमें एक भी बात लक्ष्य उपयोगी नहीं है नहीं तो जो लक्ष्य उपयोगी है उसको ग्रहण कर लेना है ये नहीं न्याय शोक उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं प्रकरण चतुष्टय विशिष्ट शास्त्र से आदौ अन्ते परदेवता अनुस्मरण अनुस्मरस तमस्कार रूप मंगलाचरण संपादयति जैसे प्रथमे में मंगलाचरण किया गया था ऐसे अंतिम में भी मंगलाचरण करते हैं प्रकरण चतुष्टय विशिष्ट शास्त्र शास्त्र क्यों कह दिया ये तो प्रकरण है तो प्रकरण है किंतु शास्त्र की जैसा है शास्त्र का अंतिम कार्य है मुक्त करवाना शासना शास्त्रम शास्त्र एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषाथ शास्त्रम तो अशेष अर्थ का प्रतिपादन कहते हैं ये भी अशेष अर्थ को कह दिया अशेष अर्थ किया परम पुरुषार्थ कह दिया इसलिए आदो इव अन्ते अंते परदेवता तत्त्वम अनुस्मरण आदि में जैसे ये तत्व का नमस्कार किया था ये चतुर्थ प्रकरण में भी था शुरू के प्रथम अध्याय में भी था अनुस्मरण नमस्कार रूपम मंगलाचरणम अर्थात वो तत्व को नमस्कार करते हैं ब्रह्म को नमस्कार करते हैं ये मंगलाचरण संपादय तो ये मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांता मंगला शास्त्राणी प्रथमते इस प्रकार कहा जाता है जिसे ग्रंथ का आदि में मध्य में, अंत में मंगलाचरण है वो ग्रंथ प्रशस्त तो होता है अर्थात सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं है? एक प्रयोजन अशेषाथ प्रतिपादकम एक प्रयोजन को दृष्टि लेकर के उसका निबंधन किया गया किन्तु तो सारे अर्थों को कहेगा और अध्यता से वृद्धि युक्ता यथा स्यु मंगलादिनी मंगल मध्या मंगलांता नहीं ये महावास्य महर्षि पतंजलि का ये वाक्य है इसलिए अंतिम में भी ऐसा मंगलाचरण होता है दुर्दर्शम अति गंभीर दर्शम की गंभीर मजं साम्यंग शामम्यं शुद्ध् पदमान नु््वा पदमनामस्कुर्मो यमस्कुर्मो युदर्शम की गंभीर मजं साम्यं शारद बुध्वा पदमनामस्कुर्मो यथा दुर्दर्शन दुखे न दर्शनम यश्य दुर्दर्शन ये आत्मतत्व तो एक नंबर टिप्पणी दे दिया दुर्विज्ञेय दुर, दुर दुखे न विज्ञेय अर्थात आसान से नहीं हो जाएगा आत्मतत्व तो का ज्ञान अति गंभीरम ये क्यों आसान से नहीं हो जाएगा ये कठोर में एक मंत्र है कि तम दुर्दर्शम गुढम अनुप्रविष्टम गुहा हितम गौरेम पुराणम अध्यात्म योगाधि गैम मत्वा धीरो हर्ष शोको वहाँ भाष्यकार ने कहते हैं ये अर्थात तो इतना अनर्थ संकुल के अंदर ये आत्मतत्व तो विद्यमान है ये अनर्थ संकुल क्या है कितना अपनी वासना ये इतना आवरण करके रखते हैं कि हम अपना स्वरूप को, को ही नहीं जान पाते है जितना अधिक वासना ये मन का उतना अधिक बल और इतना अधिक बल रहेगा तो आवरण करके रखेगा इसलिए जितना वासना राहित्य आ जाएगा उतना उतना ये फिर अनुभव होने लगेगा अति गंभीरम तो दुर्दर्श होने से अति गंभीरम और अजम अजम अर्थात ये उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है साम्यम साम्यम सदा एक रूप है कोई इसमें विशेष विकार नहीं है विशारदम विशारदम अर्थात शुद्ध है इसमें कोई अशुद्ध ये नहीं है इसको बुद्धवा अगर ऐक्य का अनुभव हो गया तो फिर आप और किसको प्रणाम करेंगे वो तो एक ही है कहते हैं कि बुद्धवा पदम पद्यते इति पदम अर्थात जो तत्व है ब्रह्म उसको जान करके भी वो कैसा स्वरूप है अनाना उसमें नाना तो नहीं है एक ही रूप है फिर भी यथा बलम नमस्कुर्मो तो अर्थात थोड़ा माया को आश्रय करके नमस्कार फिर भी करेंगे जान लिए ये तो, तो एक है फिर भी नमस्को यथावलम अर्थात नमस्कार जहाँ करना है तो ज्ञान हो जाने के बाद भी वो तो करना है ऐसा नहीं कि अभी तो हम ज्ञानी हो गए गुरुजी और हम तो एक हो गए तो फिर और किसको प्रणाम करेंगे प्रणाम तो कौन करने वाला है थोड़ी चैतन्य है तो चैतन्य का दृष्टि से आप और गुरु जी समान है किंतु प्रणाम ये तो व्यवहार का बात है यहाँ कहाँ दोनों समान हो जाएंगे इसलिए कहते हैं यथा बलम माया का जितना बल है उसके आधार पर प्रणाम करेंगे टीका में दुर्विज्ञेयत्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनधिगम्युम हेतुम विवक्षित्व विशि नष्टि ये आत्मतत्व तो दुर्विज्ञेय है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और उपनिषद भिन्न आगम वो सब से इसका ज्ञान नहीं होगा उपनिषद के आधार पर जो आगम है वेद के आधार पर जो आगम है उससे भी वो होगा किंतु वेद बाह्य जो है उससे नहीं है इसे हेतुम विवक्षित्वा इसको कह करके विषि इसलिए कह दिए अति गंभीरम आगे टीका में प्रत्यक्ष आदि भी इति अभिप्रेत्य आह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होगा उसमें हेतु है क्योंकि ये कूटस्थ है निर्विशेष है और सर्व संबंध विधुर है ये होने से प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ज्ञान नहीं होगा ये तीन कहां कहा गया है कहते हैं कूटस्थ के लिए कहा गया अजम इसका जन्म मृत्यु नहीं है सब सर्वदा नित्य रूप है निर्विशेष कोई विशेष नहीं है इसलिए साम्यम समान और सर्व संबंध विदुर विधुर इसलिए विशारद विशारद के ऊपर तीन नंबर ने दे दिया शुद्धम असंगम कोई संबंध नहीं है जो टीका में कूटस्थत्व निर्विशेषत्व सर्व संबंध विधुरत्व दिया ये तीन श्लोक में जो अजम साम्य विचारदम ये तीन के लिए ये तीन हो गया अच्छा असमय हुआ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण्य पूर्णश पूर्णमाताय पूर्णमेवा वशिष्य शांति शांति शांति शां शचार्यराय सूत्र भाष्य पृतौ वंदे भगव मांडुक्य पूरा होने के बाद हम लोग बृहदारण्य का चलेंगे इसलिए आप लोग उसका जुगाड़ कर ले सकते हैं ओम। कर्म अर्थात कर्ता और कर्म कर्म अर्थात जो कर्ता पाना चाहता है क्रिया करके उसको कर्म कहा जाता है कोई व्यक्ति कुछ करता है जैसे रामो ग्रामम गच्छति ग्राम को जा रहा है अच्छा रामो ग्रामो को जा रहा है